कल्याण निधान कलिमलमथनम पावनं पन आथेम यो सपदिपद प्रद्दे प्राप्तये विश्रास्थन में कबरवसा जीवन जीवनम बीज बीजम से प्रभव तो भूत रामना मधुर मधुर मे त मंगल मंगला सकल निगम बल्ली सत्फल चितूपम सकदि परिगीत श्रद्धया हेलया भृगुबर मारे कृष्णना नम कमलना नम कमल मीने नम कमल पद नमस् कमल क्षण यो ब्रह्मानं विदधा पूर्व यो वै वेद प्रहिणोति तस्म तग्व हा देवत्म बुद्धि प्रकाशम मुक्षक्षुर प्रपदेश भगवत तत्व जिज्ञासु साधक समुदाय नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए पश्चात विषय प्रारंभ होगा भजोगी धर go केंद्र सरकार की अब आप लोग सावधान हो जाए अस्वस्थ होने के कारण लगभग चार महीने से मेरा यह धारावाहिक मैं कौन मेरा कौन का प्रवचन नहीं हो सका तदर्थ आप लोगों से क्षमा चाहते हैं। है मैं कौन मेरा कौन इन दोनों प्रश्नों के संबंध में अब तक आप लोगों को बताया गया एक कोई ब्रह्म है जिसके अनंत नाम है अनंत रूप है अनंत गुण है अनंत लीलाए है अनंत धाम है अनंत संत है उस सुप्रीम पावर की यह मैं नाम का जीव तत्व शक्ति है मैंने एक एक पॉइंट को लेकर वेद से लेकर रामायण तक कृपा प्रमाणों के द्वारा सिद्ध किया है और तर्क के द्वारा भी सिद्ध किया है यह मैं नाम का तत्व भगवान की शक्ति है और शक्ति होने के कारण ही इसको अंश कहा गया है नंबर दो भगवान से इसमय रूपी जीव तत्व का भेदा भेद संबंध है अर्थात कुछ मात्रा में अभेद भी है कुछ मात्रा में भेद भी है ये मैं स्वरूप लक्षण बता रहा हूं और तटस्थ लक्षण है कि यह मैं नाम का जीव तत्व भगवान का नित्य दास है स्वाभाविक दास है हमारे यहां दोनों प्रकार के सिद्धांत चलते हैं अनादिकाल से कुछ लोग कहते हैं भगवान से इस माय का अभेद संबंध ही है और कुछ लोग कहते हैं कि भगवान से इस जीव रूपी मय का संबंध भेद रूपी ही है अर्थात वे लोग ही लगा देते हैं और परस्पर अनेक प्रकार के विवाद पैदा करते हैं किंतु हमारे यहां जो अनाद निर्दोषोष शंका से सर्वथा असंस्पृष्ट अपौरु में अपौरु से वेद है वो कहते हैं नहीं नहीं ही मत लगाओ भी लगाओ झगड़ा समापणों वेद ऋचाए भेद वादिनी भी है और भेद वेद अभेद अभेदादिनी भी है सब मैंने विस्तार पूर्वक आपको बताया था वैसे वेद में चार प्रकार की ऋचाए हैं भेदवादिनी अभेदादिनी निर्गुण वादिनी संक्षेप में उदाहरणार्थ छे आठ सात छोग्योपनिषद अहम ब्रह्मास्पनिषद तो ये छह आठ सात छांदोग्योपनिषद एक चार दस ये बृहदारण्य को यह सिद्ध करता है एक ब्रह्म है और कुछ नहीं है जीव भी ब्रह्म है तीन ब्रह्म बताता है वेद एक नित्य में आत्मसंस्थम नात परम वेदित किंचित भोक्ता भोग्यम प्रेरिता प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्म में श्वेता उपनिषद एक बारह अर्थात तीन ब्रह्म होते हैं यह तो बहुत बड़ा स्वरूप बता दिया तीसरा कौन है जी उसका नाम है माया तत्व और ये तीनों अनादि सनातन हैं और सदा रहेंगे भगवान भी न ना अपना नाश कर सकते हैं न जीवों का कर सकते हैं न माया का कर सकते हैं यद्यपि उनको वेदों ने कहा है सर्व समर्थ तो कुछ अंश में भेद है कुछ अंश में अभेद है तो अभेद दी ऋचाए भी बहुत सी है ईशावास्गवम सर्वम ईशावाचपनिषद पुरुष ए वे दग्वम सर्वम श्वेता चतरोपनिषद तीन पंद्रह और भागवत आज में भी भरा पड़ा है द्रव्यम कर्म च कालच स्वभाव जीव एव च वासुदेवात् ब्रह्म न चान्योस्ती तत्पतः वासुदेव के अतिरिक्त तो और कुछ नहीं है केवल श्री कृष्ण है सर्व पुरुष वेदम भूतम भव्यम भवचयत अनेक शलोक ये सब आपको तो बताया जा चुका है और देखिए एक कहीं मंत्र में निर्गुण बाद ऋचाए और सगुण बाद ऋचाओ का समावेश है छादोग्योपनिषद में आत्मा पहा विजरो बिमृतुरशो को विजगत को पिपास पिपासा काम सत्य संकल्प छ्योपनिषद आठ एक पाँच और फिर आगे कहा है आठ सात एक ये मंत्र आया है जिसका अर्थ क्या है ये निर्गुण वादि और सगुण बाजुनी दोनों का हम एक मंत्र में समावेश करते हैं इसमें भगवान के आठ गुण बताए गए हैं अपहत पापमा बिजरो मृत्युर विशोको तो, बिजो पिपासा ये छे गुण जो हैं ये तो निर्गुण है और सत्य काम सत्य संकल्प ये सगुण है तो इस प्रकार अभेद अभेदा ऋचाए भी है निर्गुण भी है सगुण वादि भी है, तो है। सर्वादी वे सर्वसंस्ते बृहंते शिवता उपनिष्ते संयुक्त में तरम अक्षर च व्यक्ता व्यक्तम भरते विश्व एक आठ मृता क्षरक्षरात्मी एक दस एक निवात्म संस्था लोहित शुक्ल कृष्ण चार पांच द्वासुपर्ण सुजा सखाया चार समाने वृक्षे पुरुषो निम्नो निशया शोचित मुह्यमान चार सात विश्वस्ेकम परिवेषिता सर्व पाश चार सोला विश्वस्ेकम परिवेषिताम ज्ञावा शिव शांतिम्यंत में चार चौदाह श्वेता बोल रहा हूँ मैं अजम ध्रुवत्वुद्धा दें सर्व श्वेताषद्वंद्र तमीशान बरदम दुवी्येम शांतिम्यंत में श्वेताशोरोपनिषार ग्यारह निम चेतननारा एक एको निष्क्रििया बहूना छह बारा श्वेता चतरोपनिषद एकोबी सर्वभूतांतरात्मा तो दो बारा कठोपनिषद नित्यो नित्यानाम चेतन चेतनानाम इजितने भी वेद मंत्र है ये बता रहे हैं कि तीन तत्व होता है उसमें दो चेतन है एक जड़ है लेकिन है तीन तो हमसे भगवान से भेद है ये सब मंत्रों में सिद्ध है इसीलिए कहा गया है अथ यदि ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरी कम्बेश नंतरा काशस्त तस्मिन जदन तस्तव्यम छोपनिषद आठ एक एक अरे मनुष्यो ये तुम्हारा शरीर ब्रह्मपुर है गंदा फंदा है वो तो हड्डी वगैरह की बात है लेकिन ये ब्रह्मपुर है इसमें एक ब्रह्म रहता है तो इस ब्रह्मपुर में एक घर है हृदय जिसको हार्ट कहते हैं आप लोग उस हृदय में एक रहस्य है यानी वो ब्रह्म है और उसी में तुम भी हो और उसी में माया भी है लेकिन तीनों का काम अलग अलग है एक करता है कर्म का यानी मैं जीव और भोगता है इसीलिए सब कुछ है वही ऐसा ही दृष्टा स्प्रष्टा श्रोता रसयिता ग्राता, मंता कर्ता बोधा विज्ञान आत्मा पुरुषासा, परे अक्षर आत्म निप्रतिष्ठ प्रश्नोपनिषद चार नौ करता है तो भोक्ता भी है ठीक है दूसरा जो है इसका बाप बाप मैं इसलिए कह रहा हूं वेद कह रहा है ये तो वायुमानी भूतानी जायन्ते ये जीव उससे पैदा हुए हैं अमृतस्तु भाई पुत्रते तो हैं तैतरी उपनिषद तीन एक इसलिए वो हमारा पिता है लेकिन पिता पुत्र में बहुत अंतर है ओ, वो सर्वशक्तिमान है हम थोड़ी सी शक्ति रखते हैं अल्प वो सत्य संकल्प है सोचा हो गया करना वरना नहीं बोलना भी नहीं इशारा भी नहीं करना सोचा संसार बन जा बन गया संकल्पा देवास पितरस् समुष्ठ संकल्पा देवास मातर समुतिषंति संकल्पा संकल्पो भ्रातर समुत्ति संकल्प संकल्पादेवास सखाया संकल्पा देवास्माम विश्व संकल्प से पैदा होता है सा छत आई तेरी ओपनिशन, उसने सोचा बस सोचना पड़ेगा ये परिश्रम है सोचना पड़ा हम लोगों के लिए इसी सोचने को वेद ने कहा स तपो तप्य तो <laughs> भगवान ने तो तप्चर्या की इस संसार को प्रकट करने में अच्छा अरे तपश्चर्या तो, तो कोई अपूर्ण करता है भगवान सर्वशक्तिमान होकर तपस्या तो करेंगे अरे हाँ यही तपस्या तो है कि सोचा क्यों सोचा भगवान से प्रश्न किया क्यों तो सोचा उनमें एक गुण है कृपा का दया का तो दया देवी ने सोचवाया सोचो तो क्या वो तो तुम्हारे अंदर अनंत जीव पेंडिंग में पड़े हैं मालूम है ना हाँ तो बिचारे कुछ कर नहीं रहे हैं हाँ तो उनको बाहर निकालो तो वे आपका भजन करके आपके प्रपन्न हो करके अपने आपको प्राप्त कर ले आपका आनंद प्राप्त कर ले भगवान ने मान दिया ठीक है बहुत दिन से पढ़े हुए बिचारे तो तपस्या किया यही तपस्या सा एक ईक्ष चक्रे सोचा, छत सोचा सा एक छत सोचा सो कामयत सोचा और हम लोग छोटी सी चीज को पाने के लिए पहले सोचा फिर प्लानिंग किया फिर प्रैक्टिस किया फिर भी वो काम पूरा हो ना हो डाउट है अरे देखो चित्रकेतु के एक करोड़ स्त्री और बच्चा नहीं हुआ तो एक स्त्री से कोई चैलेंज करे कि बच्चा होगा अरे एक स्त्री से क्या चैलेंज कर रहे हो सत्युग के है चित्रकेतु। लेकिन भगवान के एरिया में ये बात नहीं भगवान ने सोचा ये संसार बन गया और उन्होंने ऐसी शक्ति हमको दी है अपने आप से मिलने के लिए कि तो बच्चों तुम भी सोचो हम मिल जाएंगे है? सोचने से मिल जाओगे हा मनुष्य नित्तम भाई ये वह प्रबिलीय केवल सोचो मन से वो मेरे हैं वो मेरे हैं वो मेरे हैं वो मेरे अंदर में है वो सर्व व्यापक भी है वो गोलोक में भी है ये फेत विश्वास इसका रिविजन इसी का नाम साधना बस सोचो लेकिन जन्मांत सहस्त्र नाणाम क्षीण पापा कृष्ण भक्ति प्रजायते हम लोग भी सोच रहे हैं अनंत जन्मों से अनंत जन्मों से अनंत बार संत मिले उन्होंने समझाया कि तुम्हारे इस मृत्यु लोक में मानव देह पाने का एक ही एम है कि तुम अपने पिता से मिल लो और आनंद पालो उनकी प्रॉपर्टी है आनंद और उनके पास कुछ नहीं है उनका नाम ही है आनंद आनंदो ब्रह्म समुद्र के पास क्या है पानी नदी के पास क्या है पानी और तुमको वही तो चाहिए तो भगवान सर्वशक्तिमान हम थोड़ी सी शक्ति लिए बैठे हैं वो सर्वज्ञ है हम अल्पज्ञ हैं वो प्रेरक है हम कुछ नहीं कर सकते बिना उसकी प्रेरणा के यद बाचा नुतम ये न बाघ गभ्युदते न मनसा न मनते चक्षुषा न येन न न प्राणति पश्च्य चैलेंज है एक चार एक पांच एक छ एक सात एक, एक आठ ये सब वेद मंत्र कहते हैं ये जो आप देखते सुनते सूमते रस लेते स्पर्श करते सोचते जानने का काम करते हैं ये उसकी शक्ति के कारण अपने आप आप कुछ नहीं कर सकते ये जो बड़ी बड़ी परिभाषा वेद कहता है जो वेदांत भी कहता है है जीव भी ज्ञाता है कर्ता शास्त्रार्थ बत्ता दो तीन तैतीस जीव सब कर्म करता है अरे तो किसकी शक्ति से करता है <laughs> चेतना अस्तु भगवान से हमारे बहुत से भेद हैं बहुत से अभेद हैं और वो निर्गुण भी है सगुण भी है निराकार भी है साकार भी है वो क्या नहीं है घोर माइक है।, है और मायातीत है और मायाधीश है माइक भी हा आपने कहीं सुना है सोलह स्त्री और हर स्त्री के पास सोलह श्री कृष्ण और एक एक स्त्री को दस दस बच्चे इतनी बड़ी फेमली अगर संसार में होने लगे लोगों की तो तो लोगों को पानी भी न मिले पीने को माया का कार्य है ना पुत्र पैदा हो न लेकिन भगवान अर्जुन से करते है कहते हैं स्य करतारिविध्य करता मयम अर्जुन मैं सब कुछ करते हुए अकर्ता रहता हूं अनंत चात्मा विश्व रूपो ये करता <laughs> तो हमारा भगवान से दोनों प्रकार का संबंध है और हम भगवान रूपी आनंद को पाने के लिए जब वेदों में चले तो हमको तीन मार्ग बताया गया कर्म ज्ञान भक्ति हमने तीनों की लंबी व्याख्या की और आपको बताया कि कंक्लूजन ये है जो भगवान ने अपने श्रीमुख से बताया है भागवत में किम विधत्तेमाचे लोके नान्यो मदेद कशन मीधत्ते भीधत्ते मकल्प्या पोह्यते हम ग्यारह इक्कीस बयालीस तैतालीस भागवत कर्म क्या है मनुष्य शास्त्र वेद में तो तुम पागल हो जाओगे इसका उत्तर ढूंढने में क्योंकि यह भी लिखा है कि कर्म अवश्य करना चाहिए और यह भी लिखा है अरे कर्म तो बांधेगा कर्मणते जंतु दो अट्ठानवे संन्यासोपनिषद वेद कह रहा है ज्ञान के चक्कर में न पढ़ना न तो भूय ही हुए थे तमो या वो विद्या याग्रथा हो तुमको बीच में छोड़ देगा आत्म कराकर और उसका अधिकार तो तो इतना कठिन है कि छे अरब में शायद कोई कहे छह आदमी है तो ये दो मार्ग तो बेकार हो गए लेकिन भगवान कहते हैं नहीं नहीं बेकार नहीं है हम बता क्या पानी पीने से आदमी अमर नहीं होता बिल्कुल ठीक है प्यास बुझ जाती है दूध पीने से भी अमर नहीं होता ताकत आ जाती है लेकिन अगर पानी और दूध में अमृत मिला दिया जाए तो फिर वो पानी पीने वाला भी अमर हो जाएगा दूध में अमृत मिला दो वो दूध पीने वाला भी अमर हो जाएगा यानी कर्म और ज्ञान में अगर भक्ति मिला दो मेरी माम विधत्ते भीधत्ते माम मेरे निमित्त जो हो वो कर्म मुझे प्राप्त करा देगा मेरे निमित्त जो ज्ञान हो मेरे निमित्त जो भक्ति हो अटैचमेंट हो वो गोलोक दे देगा आनंद दे देगा माया निवृत्ति करा देगा त्रिगुण त्रिकर्म त्रिदोष पंचकलेश समाप्त कर देगा ये बात साफ हो गई इसीलिए सूत जी ने कहा था सौनका दर से वासुदेव परसुदेव पर मखा वासुदेव पर योग वासुदेव पर क्रिया वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपा वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परा गति एक दो अट्ठाईस एक दो वीस भागवत अर्थात भगवान के प्राप्ति के लिए ही सब कर्म है होने चाहिए अब अल्पज्ञ लोग भगवान को माइनस करके कर्म धर्म का पालन करके स्वर्ग में सड़ने जाते हैं चार दिन को <laughs> ऐसे ही बहुत से ज्ञानाभिमानी भगवान को छोड़ करके ज्ञान के द्वारा माया निवृत्ति चाहते हैं नहीं हो सकती तो शंकराचार्य को कहना पड़ा तद अनुग्रह हेतु के नज्ञाने न मोक्ष सिद्धिर्भवी तुम परुते तो दो तीन चालीस की व्याख्या में उन्होंने कहा कि भगवान के अनुग्रह से कृपा से जो ज्ञान मिलेगा ददा में बुद्धि योगम तम उससे मोक्ष होगा अपनी कमाई वाले ज्ञान से नहीं हो सकता कथम तत्कटाक्षम बिना तत्व बोधा भक्त्य गम्यो भव मुक्ति हेतु भक्ति से ही एक भक्त एक और कोई मार गई नहीं है। शंकराचार्य कह रहे हैं वेदांत सिद्धांत सार संग्रह में अरे ब्रह्मा कह रहा है शंकराचार्य की क्या हैसियत है, है इनके गुरु गोविंदाचार्य के गुरु गौड़पादाचार्य के गुरु सुखदेव के गुरु वेद के बाप के बाप के बाप ब्रह्मा वो कह रहे हैं भगवान ब्रह्म का स्ने त्रिन्वीक्ष मनीषया ताजा रतिरात्मन जतो भवे दो दो चौतीस भागवत हरे मनुष्य मैंने तीन बार वेदों को मथा है काली पढ़ा समझा नहीं मथा है और एक निश्चय इतने सारे वेद के मंत्रों में एक निश्चय है करोड़ कल्प कोई पढ़े वेद तो एक निश्चय करेगा अगर ठीक ठीक अर्थ समझेगा तो क्या श्री कृष्ण से ही अन्य प्रेम करने से माया निवृत्ति और आनंद प्राप्ति होगी अब ब्रह्मा से बड़ा कौन सा ज्ञानी है परमहंस उनके पुत्र हैं, वो भी भगवान के अवतार कह, कहे जाते हैं उनका भी यही कहना है हमें नरक में बास दे दो महाराज लेकिन आपकी भक्ति रहे साथ में ये शर्त है और हम कुछ नहीं चाहते अरे आपका ही स्वरूप निराकार ब्रह्म है वो भी नहीं चाहते, और ब्रह्मा को तो आप लोगों को मैंने डिटेल में समझाया ही है वो गोपियों की चरण धूल चाहता है। को तो भक्ति यही एकमात्र है जिसके द्वारा मोक्ष हो चाहे भगवत प्रेम हो ये दो ही चीज है अलौकिक चतुर्मुखादी नाम सर्वेशा बिना विष्णु भक्तिया कल्प कोटि भी मोक्षो न विद्य वेद कह रहा है कृपा विभूति नारायण उपनिषद आठ एक ब्रह्मादिक कोई हो बिना श्री कृष्ण भक्ति के मोक्ष नहीं होगा जल बिनु थल जिमी रही न सकाई कोटिभा को कर यू पाई तथा मोक्ष सुख सुनुख राई रही न सके हरि भगति बिहाई राम चंद्र के भजन बिनु जो चाह पद निर्वाण तो ज्ञान मंत्र अपि नर पशु बिनु पूछ विषान अरे जो वेद कह रहा है करोड़ों कल्प में भी कोई मोक्ष नहीं पा सकता भगवत प्रेम तो बहुत आगे वाली चीज है काग भुसुंडी से भगवान ने कहा था काग भुसुंडी मांगू भर अति प्रसन्न ही जान दिक सीधी ये तो स्वर्ग की है योगियों की अरे मोक्ष सकल सुख खानी ये तो नहीं है सबसे बड़ी चीज है कागोचुंडी ने कहा आपको तो सवेरे से कोई मिला नहीं हम मिले हैं बेवकूफ बनाने को हम बहुत प्रसन्न हैं ये बोल रहे हैं आप सफेद झूठ अरे जिस पर आप प्रसन्न होते हैं उसको अबिरल भक्ति बिशुद्ध तब भक्ति देते हैं और जब अति प्रसन्न होते हैं तो भक्ति को छुपा लेते हमको भक्ति चाहिए प्रेम चाहिए नाराज हमको बेवकूफ नहीं बना सकते जानते हैं या मैं कौन हूं हो कौन हो भाई तुम आग भुटुंडी क्या मतलब मतलब हमारे संसार में भी जो कौआ होता है वो इतना चालाक होता है कि अपने बच्चे को कोकिल के यहाँ रख देता है चुपके से उसके घोंसले में तो कोकिल समझती है ये अपनी बिरादरी का है इसके माँ बाप मर गए होंगे अब इसको पाल ले और जब पाल के वो बड़ा होता है और काव तो तो तो मैं बड़ा हो गया जा रहा हूं वो कौआ हूं मैं मैं तुम्हारे इस चार सौ बीस में नहीं आऊंगा मान लिया भगवान ने हा सुनु बायस तय परम सयाना बड़ा चाला कह अरे भाई आग जलाओ प्रकाश स्वयं होगा खाना खाओ तृप्ति स्वयं होगी ताकत स्वयं आएगी क्षुधा निवृत्ति स्वयं होगी भक्ति करो बार बार शास्त्र वेद कह रहे हैं क्या नहीं मिलेगा यद दुर्लभम यद प्राप्य मनसो योचरम तदप्य प्रार्थितो ध्यातो ददाति मधुसूदना बिना मांगे देंगे सब कुछ और अगर मांगा तो जो मांगोगे वही मिलेगा आगे का सामान नहीं मिलेगा इसलिए वास्तविक गुरु का शिष्य ये जानता है कि मांगना तो है ही नहीं है चाहे भगवान कितने ही जिद्द करें प्रहलाद से बड़ी जिद्द किया नृसिंघ भगवान ने भरम ब्रिणी स्वाभिमतम बेटा भर मांगो सात नौ बावन प्रल्लाद सोचने लगे कि आज कुछ गुस्से में है तो अकल काम नहीं कर रही है इनकी ये क्या कह रहे हैं भर मैं भिखारी हूं मांगू हमारे गुरु नारद जी है उन्होंने बताया है ये मांगना नहीं है खबरदार मरते हो तो भी जीवन नहीं मांगना यहां तक है अरे अरे बड़ा ज्ञान छाट रहा है कल का छोकर सब भक्त मांगते हैं मांग अरे तो पीछे ही पड़ गए मांगना पड़ेगा अच्छा महाराज फिर का नाम हृदय भवतुणे बरम मैं ये बर मांग रहा हूं कि मैं आपसे कभी कुछ न मांगूं ऐसी बुद्धि कर दो आगे की भी गारंटी हो गई इसकी तो बड़ा चालाक है नारद जी ने प्रहलाद की माँ को बहुत सारे उपदेश दिए थे भक्ति के तो प्रहलाद पेट में थे ये सब सुन रहे थे तो साहब इनको याद हो गया था पूर्व जन्म के महापुरुष हैं तो इसलिए वो चक्कर में नहीं आए मांगा नहीं कुछ तो इस प्रकार एक भक्ति ही अंतिम तत्व ज्ञान है लेकिन ये सब लंबी लंबी बात जो आप लोगों ने आज तक सुनी ये सब जीरो बटे सौ है ये सब शास्त्र वेद के प्रमाण से युक्त है कृपालु कह रहे हैं इसलिए हम नहीं मान रहे हैं हम लोग तो शास्त्र वेद मानते हैं अरे शास्त्र वेद के खिलाफ भगवान बोले तो कोई नहीं मानता समझदार बुद्ध ने कहा था ऐदों के चक्कर में ना पड़ो कोई तो सनातन धर्मी नहीं मानते वो कहते हैं वेद ही तो अथॉरिटी है और वो मानव दोष जो होते हैं चार उनसे असंस्कृष्ट है हम हाँ उसकी बात कैसे नहीं मानेंगे शंकराचार्य जाए उन्होंने बुद्ध के विपरीत समझाया लोगों को अरे वेद नहीं छोड़ना वही अंतिम अथॉरिटी है अरे श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को उपदेश किया इसलिए हम गीता मानते हैं ऐसा नहीं फिर सर्वोपनिषदो गाओ दो गोपाल नंदन समस्त उपनिषदों का सार कहा है इसलिए हम मानते हैं वेद अभ्यास ने भागवत लिखा इसलिए प्रमाण नहीं मानते सर्वोपनिषदाम सारा ये सार है सबका अर्थोयम यम ब्रह्म अपि ये कह गए हैं स्वयं वेद ये मेरी वाणी नहीं है ये ब्रह्मसूत्र और सब उपनिषदों का सार है भागवत इसलिए हम मानते हैं हमारी अथॉरिटी वेद है उसके अनुसार हम सब कुछ मानते हैं तो वेद कहता है कि देखो जी ये जो कृपालु कहे या कोई जगत गुरु का बाप कहे वो नहीं मानना जो वेद कहे वो मानना हा बड़े बड़े योगीन्द्र मुनी प्राचीन काल में वेदों का बड़ा अध्ययन किया आ, पागल से हो गए और नहीं कुछ समझ पाए ओ, ये वेद जो हैं अनंत पारम गंभीरम दुर्विगाह समुद्रवत ऐसे हैं वेद ब्रह्मा नहीं समझ सका जब भगवान ने ब्रह्मा को प्रकट किया नाभि से तो फिर वेद भी प्रकट किया चारो वेद चारो मुख से और आठ आंखों से देखा पढ़ा नहीं समझा वो तो फिर भगवान उसके अंदर घुसे वेद का अर्थ समझाया तेने ब्रह्म हृदय आदि और बाकी जो अपनी बुद्धि से चाहते तो मोहित हो गए जब उद्धव ने प्रश्न किया श्री कृष्ण से कि ये अनेक मार्ग क्यों बन गए हमारे देश में तो उन्होंने कहा उद्धव कालेन न नष्टा प्रलय भाणीय वेद संगीता मैदो ब्रह्मणे प्रोक्ता मैंने तो एक भागवत धर्म ही बताया था वेद में लेकिन पढ़ने वाले मन माया मोहित दिया पुरुषा पुरुष श्रेयो वदंत तने का यथा कर्म यथा रुचि ये पढ़ने वाले अंड बंड अर्थ अपनी अपनी बुद्धि से किए बड़े बड़े योगींद्र मुनी भी तो फिर क्या करें हा हम हाँ, बताते हैं उत्तिष्ठत तो, जाग्रत तो, प्राप्त भरा निबोधत तो, सबसे पहला काम जब जीव जागेगा उसको वैराग्य होगा श्रद्धा पैदा हो जाएगी तब उसको उपदेश दे रहा है वेद कि प्राप्त धरान निबोध महापुरुष के पास जाओ वो तुमको वेद का अर्थ बताएगा और वेद के अर्थ के अनुसार कर्म ज्ञान भक्ति आदि सब ज्ञान कराएगा अपने आप बुद्धि लगाओगे तो पागल हो जाओगे वेदा ब्रह्मात्म विषया ग्यारह इक्कीस पैतीस अनंत पारम गंभीरम ग्यारह इक्कीस छत्तीस ये वेद जो है ब्रह्म माने भगवान का स्वरूप है वेदो नारायण साक्षात जैसे नारायण भगवान बुद्धि से परे हैं बड़े बड़े सरस्वती बृहस्पति नहीं जान सकते ऐसे ही वेद है इसलिए प्राप्त बरा निबोधक कठोपनिष्ट एक तीन चौदाह लेकिन फिर वेद कहता है देखो वो संत वो महापुरुष कैसा होना चाहिए आ, कैसा होना चाहिए परीक्ष लोका कर्मचितान ब्राह्मण निर्वेद माया नृत्य तज्ञाथम स गुरुमे विकेत समित श्रोत्रियम ब्रह्म निष्ठम श्रोतरीय भी हो वो गुरु और ब्रह्मनिष्ठ भी हो माने शास्त्र वेद का ज्ञाता हो और ऐसा ज्ञाता नहीं कि हाँ मैं समझ गया हमको समझा सके समझा सके खाली लेक्चर दे दे हम समझे नहीं तो क्या फायदा हुआ गुरु का हमको बोध करा सके है रीजन सब बात समझावे और प्रैक्टिकल मैन भी हो खाली थ्योरेटिकल मैन से हमारी हमें कुछ दूर तो ले जाएगा मान लिया उसके बाद क्या करेंगे हम कौन संभालेगा इसलिए ऐसा होना चाहिए मुंडको पर कहता है एक दो बारह आचार जवान पुरुषो ही वेद जो गुरु की शरण में जाएगा वो जानेगा भगवान क्या जीव क्या माया क्या ये तत्व ज्ञान जो इतने दिनों से हम सरफोड़ी कर रहे हैं मैं कौन मेरा कौन ये गुरु के द्वारा तत्व ज्ञान होगा छोपनिषद छह चौदह दो इसी को गीता कहती है तद विधि प्रणिपात न परिप्रश् न सेवाया नत्वदर्शिना हरे मनुष्यो गुरु की शरण में जाना तत्वदर्शी के आगे मन बुद्धि का सरेंडर करना खाली खोपड़ी नहीं पटकना और जिज्ञासु भाव से प्रश्न करना और सेवा करना प्राणी पाते न माने शरणागत करो बुद्धि को और परिप्रश् न माने जिज्ञासु भाव से पूछो और सेवाया और सेवा के द्वारा उनको प्रसन्न रखो चार और भागवत भी कहती है तस्मात गुरु प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तम शाब्दे परे च निष्नातम ग्यारह तीन इक्कीस शाब्दिक ज्ञान भी हो थोरटिकल मैन भी हो और प्रैक्टिकल भी हो प्रेमानंद प्राप्त किए हो ऐसे गुरु के शरणागत हो ना नहीं तो क्या होगा गुरु सिख अंध बधिर के लेखा एक न सुनाई एक नहीं देखा एक अंधे ने बिचारी ने कहा अरे भाई कोई हमको सत्संग भवन पहुंचा दो दूसरे अंधे ने सुना उनने कहा इसको मालूम तो है ही नहीं कि मैं भी अंधा हूं उसने कहा आजा मेरा हाथ पकड़ ले मैं पहुंचा दूं और अंधे ने नियम आया यथा अंधा तो दोनों गिरे गड्ढे में ऐसे अगर श्रोतिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु नहीं है तो फिर गुरु जी कहते हैं हम तो भगवान मान लो तो वो कहता है मैं बेवकूफ नहीं हूं लो दस रुपया जाओ हम गृहस्थी लोग भी ऐसे बेवकूफ नहीं है लेकिन कुछ से दुखी लोग वास्तव में उसको महापुरुष मानकर अपना भविष्य बर्बाद कर देते हैं इसलिए वेद कहता है कि श्रोत्रिय ब्रह्म महापुरुष के बाद जाओ सो बिन संत न काहू पाई वो भक्ति संत के बिना नहीं मिलेगी मिलाई जो संत हो ही अनुकूला गुरु बिन भवन तरई न कोई जो बिर शंकर सम होत गुरु की आवश्यकता सबसे पहले बीच में भी और अंत में जो दिव्य शक्ति का दान करेगा और भगवान का दर्शन कराएगा दिव्य प्रेम देगा वो भी गुरु करेगा भगवान डायरेक्ट कुछ नहीं कर सकते इसीलिए वेद कहता है यस्त देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु जैसी भक्ति श्री कृष्ण के प्रति हो वैसी भक्ति गुरु के प्रति हो च्वेपनिषद छ तेईस ये मंत्र सुबालोपनिषद में भी है सोलह एक ये मंत्र योग सुखोपनिषद में भी है दो बाईस ये मंत्र साक्षनिषद में भी है सैतीसवा अर्थात गुरु की परमावश्यकता है अतय गुरु तत्व पर गंभीर विचार करना होगा कल से बोलिए लाडली लाल लाड़ की